यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्शोको विचिकित्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प सो अन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य बोले वो आत्मा है उसका अन्वेषण करना चाहिए उसको जानना चाहिए उसको पढ़ो उसको जानो उसको खोजो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 तो सत्य कामनाओं वाला है सही कामनाओं वाला है सत्य संकल्प वाला है उसकी खोज करनी चाहिए उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए ताके कहा ऐसा करने से क्या होगा तो सर्वान लोकान आपनौती सर्वांश्च कामान वो सभी लोगों को और सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है जो इस आत्मा को जान लेता है यह तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति जानाती प्रजापति रुवाज जो कि उस आत्मा को अनुविद्या विजानाति खोज करके जान लेता है अनुविद्य विजानाति दो तरह की बातें हैं यहां पर जैसा कि पहले उन्होंने कहा सो अनवेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य वो अनवेषण के योग्य है और वो जानने योग्य है जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं उसको जानू उसको जानू तो ठीक जानो, खोज करके जानो और बाद में जो कहा आत्मानम अनुविद्या भी बाद में जान करके जैसा सुना पढ़ा उसके बाद में फिर अन्वेषण करके और फिर जो जानता है जान करके जो जानता है अनुविद्या जानाती खोज करके जानता है जान करके जानता है अनुविद्या भी तो जान करके जानता है यह कौन सी बात हुई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 और ये प्रसंग वहां पर सांख्य में भी इसी दृष्टि से आया है नो उपदेश श्रवणे अपनी कृतकृत्यता उपदेश के सुनने मात्र से कृतकृत्यता नहीं हो जाती परामर्शात्र परामर्श के बिना परामर्श का मतलब वहां पर चिंतन मनन विवेचना इसके बिना विरोचनवत विरोचन के समान न विरोचन में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 फिर कहीं कहीं से कुछ सुनने में आता है कि वहाँ वो है कोई व्यक्ति है वहाँ गांव में कोई व्यक्ति है वहाँ इतनी दूर कोई व्यक्ति है ऐसा ऐसा कोई है तो जब और तो कुछ आशा की किरण दिखती नहीं है तो डूबते को तिनके का सहारा वो वहाँ वहां जाते हैं फिर ऐसे भी बहुत लोग हो जाते हैं तो वहाँ भी पंक्तियाँ लगी हुई रहती हैं खूब लोग जाते हैं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 जहां से ज्यादा मिलने की संभावना होती है वहां उतनी श्रद्धा उतनी विनम्रता उतनी ही झुकेंगे ये बड़ी चीज है यहां तो पूरा समर्पण व्यक्ति कर देते हैं श्रद्धा देखो कहां से आ जाती है उन्हें एकदम श्रद्धान्वित बड़े नियमों के पालन करने वाले की ऐसे ऐसे करना बिल्कुल वैसे ही करेंगे थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो बोले फिर फल नहीं मिलेगा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 वो तो समर्पित बुद्धि वाले हो जाते हैं तब तो ठीक है जो कहा वो मान लिया उसमें नूनच नहीं कुछ भी जो कहा वो मान लिया बस और जब बुद्धि को काम में ले लेते हैं तो कहते हैं, इसकी तो क्या जरूरत है ये तो ऐसे ही जोड़ रखा है ये जो चीज है बस ये मूल चीज है वो कर लिया ये सब फालतू की चीजें छटा हो उसको तो हटा देता हटाते देता नियमों में उधर करेगा तो सुमित पाणी होकर के प्रजापति के पास पहुँच गए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 और फिर प्रजापति ने कहा उनको बत्तीस साल के बाद है कहानी पूछा पहले तो बत्तीस साल तक तो पूछा ही नहीं कि आए क्यों हो तुम यहां पर और फिर उसने पूछा प्रजापति किम इच्छन तु आस्था तुम बत्तीस साल तक रह क्यों रहे हो यहां पर बत्तीस साल तक यहां क्यों रह रहे हो ये तो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 तब तक दोनों तो मिल ही चुके होंगे दोनों की एक ही कामना थी उसी घोषणा को सुन के तो आए थे दोनों तो समान ही बोल रहे हैं यह आत्मा अपहत पापमा विजरो मृत्यु विशोको विचिकित्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प सो अनष्टव्य स विजिज्ञासितव्य सर्वांश लोकान आपनोती सर्वांश कामान यह तम आत्मान अनुविद्य विजानाती थी, थी। उसके वो इसी घोषणा को पूरा का पूरा याद कर रखा था बत्तीस साल में तो खूब बैठ गया होगा वही, वही वही गोहरा था उनको तो तो, तो बोले भगवतो वच वेदयंते आपके उस वचन को जानते हुए हमने सुना आपका ये वचन तम इच्छन तो और उसकी इच्छा करते हुए हम रह रहे इतनी तड़प है हमारी आत्मा को जानने की इतना धैर्य है उसको जानने के लिए यहां पर आए हैं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 वो तो खोज रहे थे खोज रहे थे खोजते खोजते खोजते वो चित्र टंगा हुआ था तो अचानक उसकी आंख में दिखे, उसकी नजर चली गई देखने वाले की उस चित्र में जो आंख थी और आंख में देखो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है उस चित्र को बड़ा किया फिर और उस आंख में अपराधी का चित्र था दिखाई दे रहा था आंख के बीच में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 तो प्रजापति ने कहा यह एशो अक्षनी पुरुषो दृश्यते ऐसा आत्मा हो आच यही आत्मा है बत्तीस साल बाद में एक तद अमृतम अभयम एक तद यही अमृत है ये अभय है और यही ब्रह्म है ये सबसे बड़ा हैथ यो योयम भगवो अपसु अपसुपरीख्या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 फिर परीक्षा की कि ये तेलबुद्धि वाले हैं या नहीं है अगर यू कहते हैं कि आंख में जो दिखाई देता है वो पुरुष है वही वो, वो आत्मा है बोले जल में जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है तो बोले ये तो कोई और होगा जी तो आपने बताया कि आंख में जो दिखाई देता है वो पुरुष है आत्मा है ये होती लक्कड़ बुद्धि नहीं आपने आंख का कहा है तो आंख में जो दिखाई दे रहा है वही पुरुष है हम तो बस वही माने उतना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 और फिर उनको कहा कि देखो जो चीज तुम अभी नहीं जान सके उसको और जानो इतना तो बता दिया है कि ये पुरुष है तो लेकिन और बातें कहा तौद तो शरावे इच्छा चक्राते उन दोनों ने उसके अंदर देखा तो तौह तो प्रजापति रुवाच प्रजापति ने पूछा किम पश्च्यावा क्या देख रहे हो दोनों तो तौ तो होचतु सर्वम एव इदम आवाम भगवा आत्मा नाम हम इस सारी आत्मा को देख रहे पूरा हमारे को दिखाई दे रहा है कैसी सारी का आ है आ नकेप्य है प्रतिरूपमिति रो से लेकर के नख तक नख से लेकर शिख तक बोलते हैं रो से लेकर यानी सूक्ष्म सूक्ष्म सारी चीजें वो सब हमारे को एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है ये हम पूरी आत्मा को जान रहे हैं इसके किसी एक खंड को नहीं जान रहे पूरे को जान रहे हैं पूरा हमें दिखाई दे रहे हैं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 तो तौ प्रजापति रुवाचक किम पश्य था ये अब बताओ आप क्या देख रहे हो पहले भी देख लिया था और अब भी देख लिया बिल्कुल ठीक ठीक प्रायोगिक करा प्रैक्टिकल करवाना सब तरह से ऐसा करो अब ऐसा करो अब ऐसा करो जो तौ तो हो तो उन्होंने कहा यथे यथा एवं इदम आवाम भगवा जैसे कि है भगवान हम साधु अलंकृत हैं सुवसनऊपरिष्कृत स्व जैसे हम है एवम इमो भगवत साधु अलंकृत सुबसनौ इति ये भी ऐसे ही दिख रहे हैं ये पुरुष भी ऐसा ही दिख रहा है जैसे हम अलंकृत हुए ये पुरुष भी वैसा ही दिखाई दे रहा है ऐसे आत्मा इति हो वह तो बोले पहले यही आत्मा है देखो यही वो आत्मा है एक तदद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मा इति इसी को पाकर के तुम मरोगे नहीं और इसी को पाकर के तुम अभय हो जाओगे और यही सबसे बड़ा है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 जो भी होंगे देव हो चाहे असुर हो ते परा उनकी निश्चित हार होगी जो मेरे इस कथन को लेकर के चले गए हैं उनकी निश्चित हार होगी तो हार यही है जीवन असफल हो जाएगा इनका तो ते परा इति। तो सह शांत हृदय एवं विरोचनों असुरा जगामा वो विरोचन तो शांत हृदय से ही असुरों तक पहुंच गया अपने समूह में पहुंच गया कोई शंका नहीं हुई बिल्कुल तृप्त <laughs> आप तक तो काम हो गया तृप्त होकर के निशंक होकर के और पहुंच गया प्राप्त कर लिया अब ये क्या हुआ उपदेश श्रवण से उसने कृत कृत्यता मान ली जो संख्य दर्शन का सूत्र था न ही कृत्य कृत्यता नौ उपदेश श्रवणाद्यपि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 औरों को भी बोल दिया परोपकार की भावना से इसीलिए प्रतिनिधि के रूप में भेजा था तो उसने औरों को भी बोल दिया आत्मा एव इह आत्मा ही पूजनीय सबसे बड़ी है शब्द तो बिल्कुल ठीक है आत्मा एवं महैया आत्मा परिचर्या आत्मा की ही परिचर्या करनी चाहिए आत्मानम एव इहा महयन आत्मानम परिचरण उभ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 और अपनी अपनी जगह चल रहे हैं और गलत गलत ज्ञान है वाक्य वही है अर्थ अलग अलग गलत, गलत गलत ले रहे हैं तो ऐसे ही है। इसने भी वाक्य तो बहुत अच्छा कहा तो बोले इसलिए आगे देखिए तस्माद अपि अध्यय इसी कारण से क्योंकि वो विरोचन ने ऐसा ऐसा किया इसलिए तस्माद अपी अध्यय अदानम जो देने वाला नहीं है उसको देता नहीं है दूसरों को अश्रद्ध दानम जो श्रद्धा नहीं रखता है उसको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 अच्छे अच्छे वाक्य उनकी दृष्टि से बिना पैसे के कोई जीवन नहीं इत्यादि इत्यादि बात कहते हैं भूंस्व पिबस्व रमस्व हां ईट ड्रिंक एंड बीमैरी अभी उनका सूत्र है ईट खाओ खूब खाओ ड्रिंक खूब पियो बी मैरी और आनंद लो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 ये इनकी रहस्यम बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें लोक में गलत गलत जगह भी चलती रहती उनके अपने अपने सूत्र होते हैं बड़े बड़े ये बोले कि ये असुरानाम ही एश उपनिषद असुरों की यही उपनिषद है और इसीलिए प्रेतस्य शरीरम जो शरीर मर चुका है उसके लिए वो क्या करते हैं भिक्षया वसने अलंकारेणा इति संस्कुर इस प्रेत शरीर का जो मर चुका है उसका प्रीत शरीर हम भिक्षया भिक्ष भिक्ष मतलब यहां पर अन्न आदि से है भिक्षा में जो हम प्राप्त करते हैं तो अन्न खान पान आदि से वसने न कपड़ों से और अलंकारों से उसको उसका संस्कार करते हैं वो मर चुका है उसका संस्कार करते हैं मर गया है उसके बाद क्या संस्कार करना है ठीक है धो कर लिया एक सामान्य रूप से शिष्टता रहे उतना वस्त्रादी पहना दिए वहां तक तो ठीक है लेकिन उसको और अलंकृत करते हैं आभूषण पहनाते हैं इसी तरह से अमूम लोकम जिश्यंतो मन्यंत और इसी से इस लोग को जीता हुआ मानते हैं जो ये सब जिसके पास आ गया उसको तो मरेवे को कर रहे हैं तो जीते जी तो करेंगे ही वो ये सब जिसने कर लिया आभूषण अलंकार से युक्त हो गए मतलब संसार को जीत लिया तो सब लोग उसी को देखते हैं और वो भी सोचता है कि सब मेरे को देख रहे हैं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 उपदेश होता है ना वो कहते हैं थोड़ा ट्रिक है इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है ट्रिकी उपदेश है ये जो थोड़ा सा इसमें सीधे नहीं समझ में आएगा इसमें एक छोटी सी युक्ति डाल दी है ट्रिक डाल दी है नहीं तो सीधे कह देते तो ये शरीर ही है मतलब नहीं वहां देखो अब ये भरमाने के लिए भी था उनको अगर बिना सोचे करेंगे बुद्धि होती तो बोलते बोले अंदर तो वही दिख रहा है जो ये है जैसा कि इंद्र को अभी शुरू हो गया तो शुरू में ही प्रश्न उठ जाता है इंद्र को तो यदि कहते कि यह शरीर ही है यह जो दिखाई दे रहा है यह है आत्मा शरीर नहीं उसकी परीक्षाई छाया चित्र तो अब इंद्र ने सोचना शुरू किया वो जो दूसरी परीक्षा कराई थी कि भाई अलंकृत होकर के देखो अब अब विरोचन को तो दृढ़ता हो गई कि हां वही है पक्का हो गया उसको तो वो प्रयोग परीक्षा में दृढ़ता आ गई और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 इतने बड़े बड़े हैं और इतने बड़े बड़े सिंहासन हैं इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें होती हैं इतना अखबारों में आता है इतना ये होता है इतनी पुस्तकें हैं एक महिमा मंडित कर दिया जाता है व्यक्ति को और लोग सम्मोहित हो जाते हैं और सम्मोहित होकर के कि ये जो कहेगा ये तो बिल्कुल ठीक कहेगा अब तो समर्पण हो गया पूरा ये बहुत सारा नाटक तो समर्पण करवाने के लिए होता है ताम जो है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 देखो कहा कि जो ये साधु अलंकृत होने पे ये भी साधु अलंकृत हो जाता है ये तो मैंने यहां पर आभूषण पहने थे इंद्र देख रहा है ये तो, तो पानी वाला भी वो भी आभूषण से युक्त हो गया फिर तो इसके बदलाव से उसमें भी बदलाव आ रहे हैं सुबसने सुबसना मैंने अच्छे कपड़े पहने तो उसने भी अच्छे कपड़े पहन लिए तो परिष्कृत परिष्कृत मैं बंठन करके आया तो वो भी वैसे ही बनाठना दिख रहा है टिपटॉप को हिंदी में बोलेंगे कि बनाठना बंठन करके बन करके ठन करके तो शादी में बन ठन करके आते एवं एवं अयम अब उसके अलावा अभी और परामर्श कर रहा है देखो बोले अगर ऐसा है कि आभूषण पहनने से वो भी आभूषण वाला हो जाता है ये तो बोले एवं एवं अयम अस्मिन अंधे अंधो भगवती बोले अगर कोई यह आंख से अंधा हो जाए इधर या काना हो जाए तो वो तो वो भी अंधा हो जाएगा जब जैसा यहां वैसा वहां तो यह अंधा होगा तो वो भी अंधा हो जाएगा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 समित पानी पुनः आए फिर समिदा को हाथ में लेकर फिर आ गया बोले नहीं ये बात नहीं बनी बहका दिया है मेरे को तो कुछ इधर उधर झुंझना दे करके मेरे को खुश कर दिया है बच्चे को दे देते ना झुंझना वो बजाने वाला <laughs> खिलौना दे देते हैं बोले ठीक है ये बहका करके बच्चे बच्चे भहक बह, भी जाते हैं बच्चे इससे बात नहीं बनेगी तो स पानी पाणी पुनर्या है तम प्रजापति रुवाच प्रजापति उससे बोले भगवान ऐश्वर्य वाला वो इंद्र था ये शांत हृदय प्रभराजी तुम तो शांत हृदय से चले गए थे यानी पिछले प्रश्न का तो समाधान हो गया था तुम्हारा सारथम विरोचन है ना विरोचन के साथ तुम तो शांत होकर के चले गए थे तो उसका तो समाधान मैंने कर दिया था और तुम्हारा समाधान हो गया है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 और उससे इंद्र और भी चमक चमत्कृत होता अच्छा इनको पता है मेरे मन की बात पहले से इनको पता है वो और भी श्रद्धान्वित हो जाता कर सकते थे वो लेकिन किया नहीं वो भटकाने का प्रयास कर रहे हैं उनको इधर उधर कि शायद हो जाए तो बोले तुम्हारा प्रश्न का तो मैंने समाधान कर दिया था बड़े भोलेपन से बोल रहे और तुम शांत होकर चले गए थे आप ही उसमें प्रमाण है फिर किस लिए आ गए तुम किमिचन पुनर् तो सहोवाच यथुम भगवो अब सारी बात फिर वैसी ही कह रहा है जो उसने विचार किया था शरीरे साधु अलंकृते साधु साधुअलंकृते साधुलंकृती सुवसने सुवसन पिष्कृते पिष्कृत एवमेव अयम अस्म अंधे अंधो श्राण साक् पिवक्णो अस शरीर से नाशम अनुष नश्य नात्र भोग्यम पश्यामी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 एव ते भूयो अनुव्याख्याश्यामी ठीक है इसी विषय में तुम्हारे को मैं और बताऊंगा आप आपने जो सोचा है वो ठीक ही सोचा है ठीक तो है आप तुम्हारे को मैं और बताऊंगा तो वस अपराणी द्वा त्रिंशत वर्षाणी और बत्तीस बत्तीस साल तक तो बुरा हो अब व्यक्ति की परीक्षा तो तभी होगी ना जब गुरु जी ने जो बोल दिया उसको मान लिया और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 वो योग्यता पात्रता नहीं बन पाती फिर उसको आगे का उपदेश दिया तो आगे के उपदेश के लिए बत्तीस वर्ष तो नहीं लेकिन 23-24 घंटे तो प्रतीक्षा हम कर ही सकते तो उसके बाद ही देखते हैं आगे प्रणवतम तो। साधार रही बता है ओम छो